शिवपुराण रुद्र सहिता पार्वती बोली बाबा जी अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरी ज्ञानी महात्मा आ गए हैं परंतु अब सब ज्ञात हो गया आपकी कलई खुल गई आपसे क्या कहूँ विशेषतः उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं ब्राह्मण देवता आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है परंतु वह सब झूठा ही है सत्य कुछ नहीं है आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूं। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं परंतु वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है कारण वगुण हो गए हैं जो निर्गुण है समस्त गुण जिनके स्वरूप हैं उनकी जाति कैसी हो सकती है वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छवास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे अतः अच्छा उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है जो सबके आदि कारण है उनकी अवस्था अथवा आयु का मापदौड़ कैसे हो सकता है प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं उन्हें भगवान शंभू प्रभु शक्ति उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति ये तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता और निर्भय हो जाता है इसलिए तीनों लोगों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णुत्व को ब्रह्मा ब्रह्मत्व को और देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? वे भगवान ही महाप्रभु हैं कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदा शिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करे यदि शंकर की सेवा न करे तो मनुष्य सात जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट नहीं होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है जिनके सामने आठों सिद्धियां नृत्य आकर सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाए उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है यद्यपि यहाँ मांगलिक कहीं जाने वाली वस्तुएँ शंकर का सेवन नहीं करती तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार वहां कहां से आ सकता है जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगल में नाम निवास करता है उनके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र होते हैं जैसा कि आपने कहा है वे चिता का भस्म लगाते हैं परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़ कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते अतः शिव के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता, भरता और हरता होते हैं तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं वे बुद्ध के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं परब ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है उसे आप जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं जो दुराचारी और पापी हैं वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है उससे मुझे पाप की भागिनी होना पड़ा है शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए श्रीद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायचित करना चाहिए